माँ की बातें स्वामी परमेश्वरानंद स्थान जयराम बाटी पौष का महीना है आज श्री माँ की जन्मतिथि है वे अपने कमरे में तख्त के ऊपर राधो के लड़के को गोद में लेकर बैठी हैं सभी माँ के चरण कमलों में पुष्प चंदन देकर पूजा कर रहे हैं मैंने गेंदे के फूलों की माला माँ के गले में पहनाकर कर उनके श्रीचरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और कहा माँ आज आपका जन्मदिन है बहुतों की इच्छा होती है कि वे आज के दिन आपका दर्शन और पूजन आदि करें किंतु उन्हें इस दुर्गम स्थान में आने का अवसर नहीं मिल पाता आज के इस विशेष दिन में मैं सभी के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। माँ आशीर्वाद दीजिए जिससे सबका कल्याण हो माँ ने प्रसन्न होकर कहा हाँ बेटा मैं सबके कल्याण के लिए ठाकुर के पास प्रार्थना करती हूं। वे सबका मंगल करें माँ के आदेश से मैं उनके पास ही रहता था ठाकुर पूजा तथा अन्य कार्यों में मुझे बहुत व्यस्त रहना पड़ता था एक दिन मैंने सुना कि मठ के कुछ सन्यासी तपस्या के लिए जा रहे हैं यह सुन मैंने माँ से कहा इस कामकाज के बीच रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं भी तपस्या करने जाऊंगा आप आज्ञा दीजिए माँ ने कहा यह क्या बेटा तुम मेरा काम कर रहे हो ठाकुर का काम कर रहे हो क्या यह तपस्या से कम है व्यर्थ हवाई उड़ान के लिए कहाँ जाओगे जब जाने की तीव्र इच्छा होगी तो एक दो महीने के लिए कहीं घूम फिर आना जयराम बाटी में मलेरिया का प्रकोप था बीच बीच में बुखार आने से माँ का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था इसलिए पूजनी शरत महाराज के आदेश से कुछ दिन के लिए माँ का दर्शन बंद कर दिया गया था ऐसे समय में बरिशाल में से कोई एक भक्त आकर उपस्थित हुए और माँ के दर्शन के लिए बहुत आग्रह करने लगे पर मैंने उन्हें जाने देने से इनकार कर दिया इसे लेकर हम दोनों में बहुत विवाद होने लगा इसकी आवाज़ माँ के कानों तक पहुँची वे अस्त व्यस्त अवस्था में दरवाजे के पास पहुँची और क्षुभ होकर मुझसे बोली तुम उसे मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हो मैंने कहा शरत महाराज ने मना किया है अस्वस्थ शरीर में दीक्षा देने से आपका स्वास्थ्य और भी खराब होगा माँ ने कहा शरत के कहने से क्या हुआ मैं उसे दीक्षा दूंगी भक्त से उन्होंने कहा आओ बेटा आज तुम जल ग्रहण करो कल तुम्हारी दीक्षा होगी उन सज्जन का संकल्प था कि दीक्षा के बाद ही वे जल ग्रहण करेंगे एक दिन माँ संध्या के समय नए घर के बरामदे में बैठी विश्राम कर रही थी हम लोग उसी समय प्रणाम करने गए माँ स्वयं ही कहने लगी देखो क कहता है लड़के लोग खाने पीने के लोभ से इस आश्रम से उस आश्रम में जाते रहते हैं यह कैसी बात है देखते हो मेरे बेटे को ठाकुर के बेटों को भला भोजन का कष्ट क्यों कर होगा कभी नहीं होगा मैंने स्वयं ठाकुर से प्रार्थना की थी हे ठाकुर तुम्हारे लड़कों को कभी भोजन का कष्ट ना हो और वह कहता है कि वे लोग लोभ के कारण इधर से उधर जाते हैं वे लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं पाएंगे जिसमें आसक्ति होगी वही दुख कष्ट पाएगा